प्रिय मित्रों अब्दुल बहा के जीवन पर पॉडकास्ट की श्रृंखला के नवे एपिसोड में आपका स्वागत है आप सभी ने डाइनिंग टेबल तो देखा ही होगा और आप में से कुछ के घरों में एक डाइनिंग टेबल भी होगा आज मैं आप लोगों को अब्दुल बहा के डाइनिंग टेबल के बारे में बताऊंगा आप लोग सोच रहे होंगे कि इस टेबल की क्या खासियत हो सकती है भला यह एक चमत्कारी टेबल थी जिन भाग्यशाली अतिथियों को अक्का के कारागार में अब्दुल बहा के दर्शन करने और उनके साथ उस डाइनिंग टेबल पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था उन्होंने उस टेबल के बारे में काफी कुछ लिखा है जब अब्दुल बहा अक्का में थे तब उन्होंने उस टेबल का इस्तेमाल किया था वह प्रसिद्ध डाइनिंग टेबल एक डाइनिंग रूम में रखी थी और उस डाइनिंग रूम की खिड़की से नीला सागर दिखता था उस कमरे में दो पेंटिंग थे एक पुराने जमाने की घड़ी थी, जो टिक टिक टिक करती रहती थी कुछ बांस की कुर्सियां थी और एक और छोटी सी टेबल थी जिस पर अब्दुल अपने काम की चीजें रखते थे उस डाइनिंग टेबल पर हमेशा सुगंधित फूल रखे होते थे कमरे में हमेशा चमेली और गुलाब के इतर की सुगंध होती थी दरवाजे के पास में हाथ धोने के लिए एक चिलमची रखी होती थी उस टेबल पर अब्दुल बहा के साथ हर नस्ल जाति धर्म और राष्ट्र के स्त्री और पुरुष बैठते थे जो भी उस टेबल पर बैठता वह सभी भेदभाव को भुला देता यह टेबल इसलिए भी चमत्कारी थी क्योंकि इस टेबल पर अब्दुल बहा के साथ केवल कुछ ही घंटों के लिए बैठने के बाद हर एक व्यक्ति में एक नई चेतना आ जाती थी और वे सभी प्रेरित होकर उठते थे क्यों आपको क्या लगता है क्या इससे बड़ा कोई चमत्कार हो सकता है भला उस टेबल पर भोजन को एक क्रम में परोसने का रिवाज था खाना परोसे जाने से पहले अब्दुल बहा एक आध्यात्मिक विषय पर बात करना शुरू करते फिर कुछ व्यंजन परोसा जाता और सभी लोग खाने लगते अब्दुल बहा यह निश्चित करते थे कि सभी लोग अच्छी तरह से खा रहे हैं कुछ देर बाद व्यंजन हटा दिए जाते और उस दौरान अब्दुल बहा अपनी बातों को फिर से जारी रखते फिर कुछ और व्यंजन परोसे जाते और सभी लोग खाने का आनंद लेते भौतिक शरीर और आत्मा दोनों का पोषण उस टेबल पर एक साथ होता था कभी अब्दुल बहा ईश्वरीय अवतारों के बारे में बताते तो कभी उपवास के विधान के बारे में कभी रिजवान के बगीचे के बारे में बताते तो कभी रहस्यों के बारे में कभी ताहिरे के बारे में बताते तो कभी सैयद काजिम के बारे में इस डाइनिंग टेबल पर अब्दुल बहा द्वारा दिए गए वार्ताओं में से बारह वार्ताए हाल ही में अनुवादित हुए हैं अब्दुल बहा सुंदर सुंदर विचारों को इस कोमलता से व्यक्त करते कि उन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता था। अब्दुल कहते थे, एक ऐसा प्रकार का भोजन भी है जिसके लिए चाकू या चम्मच की आवश्यकता नहीं होती और जिसे हर कोई पूरे आराम के साथ और लाभ के साथ ले सकता है वह है आध्यात्मिक भोजन यह भोजन आलस्य और उदासीनता के बजाय जीवन और उत्तेजना लाता है जो इसे खाता है उसके लिए यह शांति और संतोष लाता है जितना अधिक यह भोजन हो उतना अधिक आनंद और शांति मिलती है और वे कहते थे ईश्वर का गुणगान हो इस टेबल पर हम आध्यात्मिक संबंध से जुड़े हैं हम सब एक ही परिवार के हैं क्योंकि हम बहावला की छत्रछाया में है इस पृथ्वी को देखो यह अपने आप में बेकार है लेकिन यह सूर्य के प्रकाश और गर्मी को प्रतिबिंबित करती है बादल इकट्ठे होते हैं वर्षा होती है और यह पृथ्वी फलती फूलती है उसी तरह ईश्वर की चेतना मनुष्य की आत्मा को जीवन देती है और ईश्वर की सुर आत्मा को उसकी नींद से जगाती है प्रेम के बारे में उन्होंने कहा था कि अस्तित्व की दुनिया में जो सबसे स्वादिष्ट है वह है प्रेम प्रेम एक सर्वोत्तम मसाला है उदाहरण के लिए इस टेबल पर रखा भोजन ज्यादा कुछ नहीं है वास्तव में बहुत ही सरल भोजन है फिर भी क्योंकि यह प्रेम से दिया गया है इसलिए यह स्वादिष्ट है आइए अंत में मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूं जिसे आपने शायद पहले भी सुना होगा एक बार एक महिला को रात के भोजन के लिए उस टेबल पर अब्दुल बहा के साथ समय बिताने का मौका मिला। वह महिला अब्दुल के शब्दों को ध्यान से सुन रही थी। अचानक उसकी नजर टेबल पर रखे पानी के गिलास गिलास पर पड़ी। गिलास पानी से भरा था उसके मन में एक विचार आया ओह काश अब्दुल बहा मेरे हृदय को हर बुरी इच्छा से खाली कर देते और इसे प्रेम और ज्ञान से उसी तरह फिर से भर देते जैसे कोई इस गिलास को पानी से भरता है यह विचार उस उस महिला के के मन में में बड़ी तेजी के साथ आया और चला भी गया। उन्होंने इसके बारे में किसी से कुछ कुछ नहीं कहा। लेकिन ही देर बाद उस टेबल पर जो घटित हुआ, उसके कारण वह महिला समझ गई कि अब्दुल बहा जान गए थे कि वह क्या सोच रही थी अब्दुल बहा अपनी बात कहते कहते रुके और उन्होंने एक सेवक को अपने पास बुलाकर फारसी में कुछ कहा और उसके बाद अब्दुल ने फिर से अपनी बात को जारी रखा सभी लोग ध्यान से अब्दुल को सुन रहे थे। उसी दौरान वह सेवक चुपचाप टेबल के उस ओर गया जहां वह महिला बैठी हुई थी उसने वह ग्लास उठाया कमरे के कोने में रखे चिलमची में ग्लास के पानी को खाली कर दिया और फिर खाली ग्लास को उस महिला के सामने लाकर रख दिया कुछ देर बाद अपनी बात को जारी रखते हुए अब्दुल बहा ने टेबल पर से पानी का एक जग उठाया और बड़े स्वाभाविक ढंग से धीरे धीरे उस महिला के ग्लास को पानी से भर दिया वहां उपस्थित किसी को भी पता नहीं चला कि क्या हो रहा था लेकिन वह महिला जान गई कि अब्दुल बहा उसके मन की इच्छा को पूरी कर रहे थे वह आनंद से भर उठी अब वह जान गई थी कि अब्दुल बहा के सामने हमारे दिल और दिमाग एक खुली किताब की तरह है और वे इन्हें बड़े प्यार और दयालुता से पढ़ते हैं क्या आपको लगता है कि अब्दुल बहा को अभी भी पता है कि हम इस वक्त क्या सोच रहे हैं अब्दुल बहा उन लोगों से बहुत प्रेम करते हैं जिनका हृदय शुद्ध और प्रकाशमय है हमारा हृदय एक आईने की तरह है और हमें इसे हमेशा साफ रखना चाहिए क्या आपने कभी एक ऐसा आईना देखा है जिस पर बहुत सारी धूल जमा हो नफरत ईर्ष्या और बुरे विचार उस धूल के जैसे हैं जो एक आईने को चमकने से रोकता है जब हमारा हृदय साफ होता है तब इसमें ईश्वर का प्रकाश साफ दिखने लगता है और दूसरों को भी हम यह प्रकाश दे सकते हैं और उन्हें खुशी दे पाते हैं बहावला ने हमें कहा है हे चेतना के पुत्र मेरा प्रथम परामर्श यह है एक शुद्ध दयालु एवं प्रकाशमय हृदय धारण कर वो आवाज सुनो जो हमारे हृदयों को आनंदित कर दे वो आवाज सुनो जो हमारे हृदयों को आनंदित कर दे पहला उपदेश है प्रभु का एक शुद्ध हृदय धारण कर धारण कर एक दयालु हृदय और प्रकाशमय हृदय वो आवाज सुनो जो हमारे हृदयों को आनंदित कर दे हृदय तो एक खजाना है है अनमो ये उपहार हृदय तो एक खजाना है है अनमो ये उपहार स्वामी की एक कृपा है ये सांसारिक इच्छाओं की ज्वाला से इसे बचाना है और मुक्त हो उड़ने देना है और मुक्त हो उड़ने देना है वो आवाज सुनो